पृथ्वी ग्रह एक झेरो का सोलहवा भाग महासागरी तल अनंत रूप से नहीं फैल रहे हैं। वास्तव में एक प्रक्रिया के द्वारा महासागरी भूपटल लगातार नष्ट भी हो रही है महासागरी तल का विनाश प्लेट सीमा पर स्थित अवरोहन क्षेत्र में होता है अवरोहन क्षेत्र पर महासागरी भूपटल या तो महाद्वीपीय या महासागरी भूपटल के नीचे जाती है ऐसी घटना दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर घटित होती है जहां महासागरी भूपटल पृथ्वी की प्रवर की ओर जहां से यह क्षेत्र उत्पन्न हुआ था पुनः नीचे की ओर प्रवेश कर विलय हो जाता है इस प्रकार हम मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र में नए अटलांटिकागरी तल का निर्माण और पुराने महासागरी तल लगातार अवरोहन क्षेत्र में खत्म होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महासागरी तल लगातार फैलते रहते हैं, परन्तु महासागरीय तल अधिक अवसाद को एकत्र करने में कभी समर्थ नहीं होंगे आज वैज्ञानिकों ने समुद्री अवसाद की मोटाई का मापन और उसकी तली के पदार्थों की सही उम्र का पता लगा लिया है जो महासागरीय तल के फैलाव के संबंध में अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध करने वाले सबसे पुराने अवसाद जो विभिन्न विधियों से प्राप्त किया गया है वह दो दशमलव आठ करोड़ वर्ष से अधिक पुराना नहीं है यह समय उस समय से बहुत कम है जब से महासागरों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है चुंबकीय विसंगति महासागरीय अधल या तल की चुंबकीयता के अध्ययन से हमें समुद्री तल के फैलाव के बारे में अधिक विश्वसनीय अवधारणा प्राप्त होती हैं। सन उन्नीस में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की तली में उपस्थित चट्टानों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का खाका तैयार किया है तब उन्हें पता लगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उनके द्वारा गणना की गई तीव्रता से बहुत अधिक है उनके इस मापन यह दर्शाया कि समुद्री द्रोणियों में बहुत से चुंबकीय विसंगति क्षेत्र हैं। यदि उस क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र औसत से अधिक है तब चुंबकीय विसंगति धनात्मक और औसत से कम होने पर नकारात्मक होती है समुद्री अर्थ स्थलों की चट्टानों में चुंबकीय विसंगति का कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाला नीतकालिक बदलाव है यह बदलाव औसतन प्रति दो लाख वर्षों या इससे कुछ अधिक समय में होता है वास्तव में भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार पिछले अरबों वर्षों के दौरान पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कई बार पलटा है ज्वालामुखी चट्टाने जो महासागर अगस्त का निर्माण करती है चुंबकत्व प्राप्त कर लेती है क्योंकि जब मैग्मा ठंडा होता है तब चट्टानों में उपस्थित चुंबकीय खनिज उस समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं इस प्रकार प्राकृतिक रूप से चट्टानों के ठंडा होने पर उनकी चुंबकीय शक्ति और दिग्विन्यास विभिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार से कम हुआ है